उत्तंग यदि ब्रह्मण सक कुंडले मै प्राप्त प्राणान विमुख्या पश्यतुत्तम उत्तंक ने कहा ब्रह्मण विश्रेष्ठ यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगा वै सम्पाच यदा सहनाश तस् कर वज्रपाड़े तदा दंडम वज्रास्त्रे नोज वै सम्पायन जी कहते हैं राजन वज्रधारे इंद्र जब किसी तरह उत्तंक को अपने निश्चय से न हटा सके तब उन्होंने उनके दंडे के अग्रभाग में अपने वज्रास्त्र का सहयोग कर दिया ततो तथो वज्र प्रहार वसुन्धरा नागलोक अकर उस बद्र के प्रहार से विदर्ण होकर पृथ्वी ने नागलोक का रास्ता प्रकट कर दिया सतेन मार्गेण तदा नागलोकम विवेद नागलोकम चोजना सहस उसी मार्ग से उन्होंने नागलोक में प्रवेश किया और देखा कि नागों का लोक सहस्रो योजन विस्तृत है दिव्य दिव्य मणि उपन्नम महाभाग महाभाग सात तथा उसके चारों ओर परकोटे बने बने हुए हुए हैं हैं जो सोने की हिटों से बने हुए हैं। और मणि मुक्ताओं से अलंकृत है वापि स्फटिक सोपाना नदी दीक्षा युतान वहाँ स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बहुत सी बावड़ियों निर्मल जल वाली अनेकानेक नदियों और विहकवृंद से विभूषित बहुत से मनोहर वृक्षों को भी उन्होंने देखा तस् लोक सदर सृग उद्भ पंच योजन विस्तारम आयातम सत योजन भृग तिलक उत्तंक ने नागलोक का बाहरी दरवाजा देखा जो सौ योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था नागलोकम नागलोकमतंकस्तु प्रेक्षदीरो निराश्चात्र कुंडलाहरणे पुनः नागलोक की वह विशालता देख कर उत्तंक मुनि उत्समय दीन हतोत्साह हो गए जब अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा नहीं रही तत्र तुर्गस्त कृष्ण स्वीत बालधी नेत्र प्रज्वलन इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी के के बाल काले और और सफेद थे थे उसके नेत्र मुंह लाल रंग वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था धमस्ता पान में तम विप्रते अवहनी तेह कुले उसने उत्तंक से कहा विप्रवर तुम मेरे इस अपान मार्ग में फूक मारो ऐसा करने से इरावत के पुत्र जो तुम्हारे दोनों कुंडल लाए हैं वे तुम्हें मिल जाएंगे माँ जुगुपा कृथा पुत्र एक कथं त्वी तद्धे समाचम गौतम हे तदा बेटा इस कार्य में तुम किसी तरह घृणा न करो क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेक बार ऐसा किया है उत्तंक वाच कथम तम जानी श्रमं प्रति चिरं जन्म पूर्व भी उत्तंक ने पूछा गुरुदेव के आश्रम पर मेरे कभी आपका दर्शन किया है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो और आपके कथन अनुसार वहां रहते समय पहले जो कार्य मैं अनेक बार कर चुका हूँ वह क्या है यह मैं सुनना चाहता हूँ असुवाच गुरोर्गुर माम जानी ज्वलनम जात वेदा विप्र गुरोरर्थे भी पूजि विधवत्म विप्र सुचना भृगुनंदन तस्मा श्रेयोग विधाष तवैंमा चि घोड़े ने कहा ब्रह्मण मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जातवेदा अग्नि हूँ यह तुम अच्छी तरह जान लो भृगुनंदन तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रह विधि विधिपूर्वक मेरी पूजा की है इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो विलंब न करो इत्य। था कार चित्रभानुनाची प्रीतिमी प्रज्ज्वल दयाम अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया तब धृतमयी अर्ची वाले अग्निदेव प्रसन्न होकर नागलोक को जला डालने की इच्छा से प्रज्ज्वलित हो उठे ततो शो मकूपे भ्यो धम्यस्तत्र भारत नागलोक समय उत्तंक ने मारना आरंभ किया उसी उस अग्नि के रोम रोम से धूम उठने लगा जो को भयभीत करने वाला था न महता वर्धमान महाराज नाग जांचन महाराज भरत नंदन बढ़ते हुए उस महान धूम से आच्छन्न हुए नागलोक में कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था आहकृत अभूतसविरावत निवेशनम वासुक प्रमुखा च नागा जनमे ज प्राकाशंत भी स्मरि धूमरुद्धाणी भारत निहार समृत्ता दी वह बना गिरिय जन्मेजय एरावत के सारे घर में हाहाकार मच गया भारत वासुकी आज नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए उनमें अंधेरा छा गया वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुम्हासा कुहासा से ढके हुए वन और पर्वत हो ते धूम रक्त नहना वन तेजो विता पिता आज जब मुन्टय गया तुम भार्गवस्म धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गई थी वे आग के आँख से थप रहे थे महात्मा भार्गव उत्तंग का क्या निश्चय है यह जानने के लिए सभी एकत्र होकर उनके पास आए श्रुवाच निश्चय नर्वे पूजा हम चक्र यथा विधि उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का निश्चय सुनकर सबकी आंखें भय से कातर हो गई तथा तो सबने उनका विधिवत पूजन किया सर्वे प्राण प्राजलि नागम्दाल पुरोग शिरो भी प्रत्योचु प्रसिद भगवन्ति अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुका प्रणाम करके बोले भगवन् हम पर प्रसन्न हो जाइए प्रसाद ब्राह्मणम ते तो पाद्यम अर्घम निवेद्यत प्रायक्षकुंडल दिव्य पन्नगा परमाचि इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दोनों परम पूजित कुंडल भी वापस कर दिए तो तथ स प्रतापवान अग्निम नाग हि तदोत प्रतापवाग्नि प्रदक्षिणम्च गुरथ तन्नंतर नागों से सम्मानित होकर प्रतापी उत्तंक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए स्वग्वा त्वरित राजन गौतम से अनिवेशन हम प्राजक्षत कुंडले दिध्य गुरुपत नरेश वहां गौतम के घर में शीघ्रतापूर्वक पहुँच पहुंचकर उन्होंने गुरुपत्नी को भी दोनों दिव्य कुंडल दे दिए वासुक प्रमुखा च नागा जनमे जय हम सर्व सतंस गुरुभ यथावदीज सप्तम वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी उसका सारा समाचार द्विजश्रेष्ठ उत्तंक ने अपने गुरु महर्षि गौतम से ठीक ठीक कह सुनाया एवं महात्मना तेन हम तिन्लोकान जन्मे जय पर्रम्या दिव्य ततस्ते जन्मे जय इस प्रकार महात्मा उत्तंक ने तीनों लोकों में घूमकर वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे एवं प्रभाविको भरतर्ष परेड़ा तपसा युक्त तो जन्मां तम परिपृक्ष पर उत्तंक मुनि जिनके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे यथि श्री महाभारतीमेधि की परमढ़ी अनुगीता परमढ़ि उत्तंकोपाख्या अष्टपंचाशत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उत्तंक काम उपाख्यान विषय अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ